संवेद्ना, संवेद्ना, पंक, पंक, ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है ऐतिहासिक कथा छत्रपति का न्याय छत्रपति शिवाजी बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे उनके राज्य में सुख शांति थी और अपराधी को कड़ा दंड दिया जाता था एक बार उनके सैनिकों ने एक आदमी को चोरी करते हुए पकड़ लिया उसे दरबार में लाया गया बहादुर सैनिकों ने उस आदमी को पकड़ने का कारण बताते हुए कहा महाराज यह आदमी गोदाम से अनाज की चोरी कर रहा था शिवाजी ने उस आदमी से पूछा सैनिकों द्वारा लगाया गया आरोप क्या सत्य है उस आदमी ने निडरता पूर्वक कहा जी हाँ महाराज मैंने चोरी की है शिवाजी ने अचंभे से कहा लेकिन क्यों उस आदमी ने शिवाजी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा महाराज मैं कई दिनों से काम की तलाश में भटक रहा था लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला हम लोग बहुत गरीब हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था कई दिनों से अन्न का एक दाना भी हमारे मुंह में नहीं गया है महाराष्ट्र नरेश इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु पेट की ज्वाला को सहन करना बहुत कठिन काम है मैं जानता था कि चोरी करना अपराध है लेकिन, लेकिन क्या, क्या, करता? क्या करता पेट, पेट भरने के लिए अनाज आवश्यक था इसलिए मैंने, मैंने गोदाम में जाकर अनाज, अनाज की चोरी करने, करने का निर्णय किया शिवाजी बोले क्या, क्या तुम, तुम जानते हो, हो कि तुम्हें इस अपराध के लिए कड़ी सजा मिलेगी हाँ महाराज मैं जानता हूँ कि मैंने अपराध किया है मैं अपने इस काम के लिए शर्मिंदा भी हुई आप मुझे जो चाहे सजा दी मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे कुछ काम भी दे ताकि आगे से मैं ऐसा गलत काम न करूं। उस आदमी ने बड़ी निडरता से कहा छत्रपति उस आदमी की बात सुनकर द्रवित हो उठे किंतु चोरी जैसे अपराध के लिए दंड देना भी अनिवार्य था वे बोले तुमने अपराध किया है इसके लिए तुम्हें दंड स्वरूप दस मोहरे देनी होगी वह आदमी दंड सुनकर रोने लगा और बोला महाराज मैं जानता हूँ कि मैंने गलत काम किया है लेकिन लेकिन क्या शिवाजी ने पूछा उस आदमी ने दुखी होकर कहा महाराज यदि मेरे पास दस मोहरे होती तो मैं अनाज की चोरी ही क्यूँ करता मैं इतना भारी दंड कैसे, कैसे चुकाऊंगा चुका महाराज परंतु छत्रपति शिवाजी पर उसकी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा उन्होंने अपने दरबारियों से कहा अब, अब मैं, मैं आप सभी पर, पर और, और स्वयं पर, पर भी दस, दस दस मोहरों का जुर्माना लगाता हूँ क्योंकि हम सब ने इसे काम न देकर चोरी जैसे काम की ओर जाने पर विवश किया है इतना कहकर छत्रपति ने अपनी ओर से दस मोहरे जुर्माने के रूप में एक स्थान पर रख दी फिर सभी दरबारियों ने भी उसी स्थान पर दस दस मोहरे रख दी देखते ही देखते उस स्थान पर बहुत सारी मोहरे इकट्ठी हो गयी फिर शिवाजी ने उन मोहरों को इकट्ठा किया और उस आदमी को देते हुए कहा अब तुम अपने, तुम अपने हिस्से का जुर्माना अदा कर अदा सकते, सकते हो बाकी बचे हुए धन को लेकर कोई व्यापार, व्यापार शुरू करो जिससे अपना व्यवसाय कर सुख तो शांति का जीवन व्यतीत कर सको छत्रपति शिवाजी, शिवाजी का न्याय, न्याय देखकर सभी दरबारी उनकी जय जय करने लगे। शिवाजी की बात सुनकर वह आदमी बोला आप धन्य हैं महाराज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब कभी भी चोरी नहीं करूंगा अभी आप सुन रहे थे ऐतिहासिक कथा छत्रपति का न्याय वाचक स्वर भारती परिमल